रामकृष्ण लीला प्रसंग पानी हाटी का महोत्सव जनता का आकृष्ट होना अंतिम गाते समय मंडली श्री देव की ओर उंगली दिखाकर बारंबार हमारे कहकर महान आनंद से नाचने लगी मंडली का यह उत्साह उत्सव उस स्थल में उपस्थित व्यक्तियों को आकर्षित करने लगा और जिन लोगों ने आकर एक बार श्री रामकृष्ण देव का दर्शन किया उन्होंने मुग्ध होकर महान उल्लास से कीर्तन में सहयोग दिया हृदय में अनिर्वचनीय दिव्य भाव के उदय होने से वे स्तब्ध होकर चुपचाप कृष्ण देव को एक टक देखते हुए उनके साथ साथ चलने लगे साधारण जनों का संक्रामक रूप से चारों ओर फैल गया और कुछ अन्य कीर्तन संप्रदाय भी आकर इसी दल के साथ सम्मिलित हुए इस प्रकार एक विराट जन समूह भावा विष्ट श्री देव को घेर राघव पंडित के मकान की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगा गंगा तट के वट के नीचे श्री गौरांग और नित्यानंद प्रभुओं के निमित्त महिला भक्तों ने मिट्टी के बर्तनों में फलाहारी मिठाई चढ़ाई थी और उसे श्री रामकृष्ण देव के लिए वेला रही थी राघव पंडित के घर पहुंचने के कुछ पूर्व ही एक भेषधारी बसूरत बाबा जी ने कहीं से एकाएक आकर एक पात्र प्रसाद महिला भक्त के हाथ से छीन लिया और मानो भक्ति से गदगद होकर उसका थोड़ा सा अंश श्री रामकृष्ण देव के मुख में अपने हाथ से डाल दिया श्री रामकृष्ण देव उस समय भाबावेश में स्थित होकर खड़े थे बाबा जी के स्पर्श करते ही उनका सारा शरीर शिहर उठा उनका भाव टूट गया और मुख में से उस खाद्य वस्तु को थूकते हुए जल से मुँह धो डाला इस घटना से बाबा जी को पाखंडी समझने में किसी को विलंब नहीं लगा सब लोग उन पर कटाक्ष कर रहे हैं देखकर वे भाग गए श्री रामकृष्ण देव ने उस समय एक दूसरे भक्त से प्रसाद की एक कणिका ग्रहण का शेष भक्तों को दे दिया इस प्रकार इतना सा मार्ग तय करके राघव पंडित के घर पहुंचने में लगभग तीन घंटे लग गए वहां जाकर मंदिर के भीतर दर्शन स्पर्शन और विश्राम में श्री रामकृष्ण देव का आधा घंटा समय बीता इतने में वह विशाल जनसमूह धीरे धीरे इधर उधर हो गया यह देखकर कि भीड़ कम हो गई है भक्तगण उन्हें नाव पर ले आए परंतु यहाँ भी एक अनोखी घटना घटित हुई वासी नव चैतन्य मित्र उत्सव में श्री रामकृष्ण देव का आगमन सुनकर दयाकुल हो उन्हें चारों ओर ढूंढ रहे थे अब नाव में उन्हें देखकर और यह जानकर कि नाव खुल रही है वे उन्मत्त की तरह दौड़ते हुए आए और श्री रामकृष्ण देव के चरणों पर गिर पड़े कृपा कीजिए कृपा कीजिए कहकर हृदय के आवेग से रोने लगे श्री देव ने उनकी भक्ति देखकर उन्हें भावावेश में स्पर्श किया उससे उन्हें कैसा अपूर्व दर्शन प्राप्त हुआ हम बता नहीं सकते परंतु उनका व्याकुल क्रंदन भर में असीम उल्लास में परिणित हो गया बाह्य संघ्या रहित होकर वे नाव पर तांडव नृत्य करने लगे और श्री रामकृष्ण देव की अनेक स्तवस्तुति करते हुए उनको शास्त्रांग प्रणाम करने लगे इस प्रकार कुछ समय व्यतीत हुआ श्रीराम राम कृष्णदेव उनके पीठ पर हाथ फेरते हुए विविध प्रकार के उपदेश देकर उन्हें धीरज बनाने लगे नव चैतन्य इससे पहले अनेक बार श्रीराम राम कृष्णदेव के दर्शन करने पर भी अब तक उनकी कृपा प्राप्त नहीं कर सके थे आज उनकी कृपा प्राप्त कर एक गृहस्थी का सारा भार पुत्र पर सौप कर गाँव के बाहर गंगा तट पर एक झोपड़ी के भीतर रहने लगे और तप करते हुए जीवन का अवशिष्ट भागवान प्रस्थ की तरह साधन भजन और श्री राम कृष्ण देव के नाम गुणगान में बिताने लगे इस समय से संकीर्तन करते समय वृद्ध नवचैतन्य चैतन्य को भावावेश होता था और उनकी भक्ति तथा आनंद में मूर्ति देखकर बहुत लोग उन पर श्रद्धा करने लगे इस प्रकार श्री राम कृष्ण देव की कृपा से अंतिम जीवन में अनेक मनुष्यों के हृदय में भगवत भक्ति के उद्दीपन में नव समर्थ हुए थे नाव चैतन्य के चले जाने पर श्री कृष्ण देव ने नाव छोड़ देने की आज्ञा दी थोड़ी दूर आते ही संध्या हो गई और रात के लगभग साढ़े आठ बजे हम दक्षिणेश्वर लौट आए इसके अनंतर श्री राम देव अपने कमरे में जाकर बैठ गए भक्तों ने एक एक कर उन्हें प्रणाम करते हुए विदा ली सब लोग पुनः नाव पर सवार हुए इतने में एक ने कहा मैं जूता छोड़ आया हूँ और उसे लाने के लिए वह श्री राम देव के कमरे की ओर दौड़ा उसे देखकर श्री राम देव ने लौटने का कारण पूछा जूते की बात जानकर हंसते हुए उन्होंने कहा अच्छा हुआ जूते की बात नाव छूटने के पहले याद आई नहीं तो आज का सारा आनंद चौपट हो जाता युवक यह सुनकर हंस दिया और उन्हें प्रणाम करके वह चलने ही लगा था कि इतने में उन्होंने फिर से पूछा आज कैसा देखा बता तो मानो हरिनाम का हार्ट बाजार लग गया था क्यों उसके हा कहने पर उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि अपने भक्तों में किस किस को भाव हुआ था और छोटे नरेंद्र की प्रशंसा करते हुए कहा काला कलूटा लड़का थोड़े ही दिन हुए यहाँ आने लगा है इतने में ही उसमें भाव होना शुरू हो गया है उस दिन उसका भाव भंग नहीं हो रहा था एक घंटे से अधिक समय तक वह चेतना रहित होकर पड़ा था वह कहता है उसका मन एकदम निराकार में डूब जाता है छोटा नरेंद्र अच्छा लड़का है है ना तू एक दिन उसके घर जाकर उससे परिचय प्राप्त कर लेना युवक ने उसकी बातों में हामी भर कर कहा किंतु महाराज मुझे बड़े नरेंद्र जैसे अच्छे लगते हैं कोई दूसरा वैसा नहीं लगता इसलिए छोटे नरेंद्र के घर जाने की इच्छा नहीं होती श्री रामकृष्ण देव ने उसे डांट कर कहा तू तो, तो बड़ा एकांगी है एकांगी होना हीन बुद्धि का परिचायक है भगवान के फूल की टोकरी में विभिन्न प्रकार के फूल रहते हैं उसी तरह भक्त भी अनेक प्रकार के होते हैं उन सबों के साथ मिलकर आनंद न कर सकना अति अतिहीन बुद्धि का कार्य है तू तो छोटे नरेंद्र के पास एक दिन जरूर जाना क्यों जाएगा ना? नाचार होकर वह राजी हुआ अब वह प्रणाम कर नाव में लौट आया बाद में विदित हुआ कि श्री राम देव के कहने के अनुसार वह युवक छोटे नरेंद्र के साथ परिचय करने के लिए जब गया था तो उनकी बातचीत से उनके जीवन की एक गुरतर समस्या का समाधान हो गया था और वह अपने को धन्य समझने लगा था नाव से उस दिन कलकत्ते पहुँचने में रात के लगभग दस बज गए थे